अभी शंका करते नान संसुप्त सुख से पहले कहा महत्तर महत्व प्रयास तो सयादि जन्य संसुप्त सुख होगा तो फिर आत्म स्वरूप कैसे होगा विषय जन्य हो गया आत्मस्वरूप तुम व्याहन्य तो व्याघात तो हो जाएगा ऐसा शंका करता है पूरा किसी तरी साधन जन्य

सुखं सुखं भवेत् भवेत् पूर्वं पूर्वं सुखम वैषकं भवे सुखम वैषा भवत्वात्रद्राया पूर्व परि

साधन जन्य तो आठ यदि सयाद जन्य सुख है साधनजन्य हो तो वैसा कम सुखम सुस्वती काल में जो सुख है वो तो वैसा के हो गया ऐसा कर्म पर सिद्धांत कहता है भगवान निद्राया पूर्वं सयासनादिजन निद्रा के पहले जो सुख है कोमल सया वो सुख निद्रा के पहले नींद हो जाने पर कोमल सैया का आन होता है नहीं।

जब अतिरिक्त निद्रा गाढ़ निद्रा लगी शिवरात्रि के समय बैठ बढ़ जाए बैठते समय निदे लगती है उस समय कोमरसा की आवश्यकता है जहा का थोड़ा जगह मिल जाए नीचे हो सब लोग को जाने वाले हो किचड़ हो कुछ थोड़ा जगह मिल जाए लेट जाए नहीं जाती है आनंद होता है सु में कमर सया वहा निद्रा के पहले निद्राया प्राग पूर्वम सयासना

या आसनादिजन्य सुख हो क्या निद्रा में जो सुख है वो तो मुद्द स आदिजन्य है इसलिए व्यवसाय का नहीं है टीका में कि निद्रागमना तो पूर्व कालीन से विषयजन्य तो मुच्छते निद्राकालीन से विकल्प आदि मंगी करती थी निद्रागमनाथ निद्रा, तो निद्रा होने के पहले पूर्व कालीन में जो सुख है वो विसर्जन्य तो ऐसा कहते उसमें विशर्जन्य है अथवा तो निद्रा कालीन

निद्रा का निद्राने सुख विषय जमे कहते हो विकल्प हाँ विकल्प आद्य मंगी कर प्रथम जी कहेंगे निद्रा आने के उठी भवतुअ्र भवत्य निद्राया पूर्वम श्यादीजन सयादीजन सुख हो कि द्वितीय निद्रा कालीन सुख ओ कैसे नहीं आगे कहें

अवस्था में सम्राट को जितने सुख है जो भीख मगा पेड़ के नीचे लेटा है भूखा सुसुक्ति अवस्था में किसको अधिकार नहीं बराबर बड़ा समान है समान हो है जाते हैं उसमें कोई भेदभाव रहता है नहीं वो भूखा भी है तो गाठ निद्रा हो वो भी सम्राट के बराबर सुख प्राप्त करता है

तो सुख है वैषिक सुख नहीं विशेष नि। निद्रायां तो सुखम ये कें हेतुना सुखा मुखी राधु पश्चाजेत पर

सुख निद्राए सुखे तथ के हेतु न जन्यते निद्रा के पहिले सयादि आसन जन्य सुख हो निद्रा काल में जो सुख है तत के हेतु न जन्यतेया के कारण आसन के कारण तो जो रास्ता में पेड़ के नीचे लेता हुआ गार्ड निद्रा में

उसमें सया आसन आदि कुछ है तो वो विषय जन्य होगा नहीं के नर्सा तो कोई कारण के नहीं कारण के से कोई निद्रा काल में सुखाभिमुखाधि आदो आदि में सया जब लेटते हैं, वो तो सया आसन आदि से को होता है सुखाभिमुख अधि सुख अभिमुख सया आदि जन्य सुख होता है सुख विषय बुद्धि है बुद्धि की वृद्धि है सुखाकार होती है

आदि में सुखाकार वृत्ति है पश्चात परे सुखे मजेद पर सुख आत्म में एक हो जाता है सुख जो आत्मरूप सुख नित्य सुख उसके साथ एक हो जाता है पहले तो विशेष सुख होता है उसके पश्चात अंतकरण हो जाता है कारण में तो ये सुख पर से एक हो जाता है सुसुख को सयाद अनुसंधान अभाव सुश्रुति का भी सया से की मत वाले

भूखे है बहुत खाद्य खाया है कुछ अनुसंधान होता है सियादी अनुसंधान तो सुस्वती काल में सुख तब तो जन्य से नवती सयादि जन्य सुख में नहीं होगा क्योंकि सयादि का अनुसंधान नहीं होता है सुश्रुति काल में जो अनुसंधान करता है बड़े अच्छा सया अच्छा बेड करके सुरक्षा है वो सुस्वती में है तो सुश्रुति नहीं होती उसको सुरस्वती के अवसर रखना पड़ता है

सुरशति काल में कुछ विषय अनुसंधान कुछ नहीं हो जागृत काल में तो बाह्य इंद्र के द्वारा विषय ग्रहण होता है और सप्न अवस्था में बाह्य विषय नहीं वासना में ग्रहण होता है उसको है? नहीं।, नहीं।, नहीं।, वो भी नहीं हो जागृत स्वप्न के बाद निद्रायाजन्य सुखम यदि अस्त तभी तब विषय सुखवद न अनुयते आशंक निद्रा में यदि नित्य सुख है अजन्य

विषयजन्य नहीं स्वरूप सुख यदि निद्रा काल में है तो जैसे विषय सुख का अनुभव होता है इस प्रकार स्वरूप सुख का अनुभव क्यों नहीं होता है ना अनुभव इतना अनुभवी तो सदा तस्म निमग्न अनुभव करने वाले उसके साथ एक हो जाता है निमग्न हो जाता है अंतकर्णाविष्ण चैतन्य है प्रमाता अज्ञान में ली रहो उनसे तद अवष्ण चैतन्य ब्रह्म के साथ एक हो जाता है न विषय सुख हो तो अनुभव

इसलिए विषय सुख से ही वक्त यथा विषय सुख से अनुभव बगती न तथा स्वरूप सुख से विषय सुख का अनुभव होता है स्वरूप सुख का अनुभव तथा नहीं इसे अभिप्राय सुखाभिमुखी आधी में सुखाभिमुख उसके पश्चात परे सुखे मज्य आधुका निद्राया पुरुष में निकाले निद्राहने के पूर्व काल में जीव सुखाभिमुखी सुखाभिमुखाधी बहुब्री

जीव ही सुखाभिमुखी वाला है सुखाभिमुखा धीरखाधी जीव सभी कैसे सयाद सुख सुख के और विषय सुख के विषय धी बुद्धि ऐसे जीवो हो गया सुखाभिमुखी तथा विधु तथा विधु का सुखाभिमुखी जीव निद्रा काले

परे सुखे मतजे पर सुख के साथ जीव एक हो जाता है अंतक अनुभूति सुख पर सुख के साथ है अंत चैतन्य जीव परमात्मा के साथ आनंद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है पश्चात निद्रा काल है परे सुखी पर उत्कृष्ट सुख में तो स्वरूप सुख है मृतिशय है नित्य सुख है उसे मत जेदाह विलीन्न हो जाता है विलीन वे एक हो जाता है

संक्षेपेण तो उत्तम अर्थम श्लोक तय न प्रपंच जिस अर्थ को संक्षेप से कहा गया उसको तीन श्लोक के द्वारा विस्तार से कहते हैं

शान्तो जागृद्या श्रागृद तो श्रांत विश्व्या विरोधिनी विश्व विरोधि अपनी स्वस्थ चित्ते स्वस्थ चित्र नु भेद विषय सुखमे सुखमृति श्रा विश्विनी

जागृत व्याकृति भी व्यावृति पाठ है व्याकृति पाठ है व्यापार व्याकृति व्यापार जागृत व्यापृति भी शांत जागृत तो काले में इंदिरों का व्यापार होता है उसे शांत हो, हो जाता है थक जाता है व्यापृति भी शांत

विश्रम्य विश्राम करता है शांत होने पर विश्रम्य शांत होकरेगा अर्थात विरोधी नपनीत विरोधी जो नष्ट हो जाता है स्वस्थ चित स्वस्थम चित्तम यश्य स्वस्थ चित्त अनुभव है तो विषय करता है व्यापार शांत हुआ विश्रम्य विरोधी नपनते सुख कैसे होता है विरोधी का अपनयन हो जाए स्वस्थ है तो विषय सुख अनुभव करता है

जागृत काल में को कैसे होता है वो बताते हैं ठीक है मैं जीव जागृत व्यापति भी जागरण अवस्थायाणित व्यापार विशेष ही जागृत काल में व्यापार होता है सर्वेंद्र का मन का व्यापार विशेष ही शांत शांत हो जाते थक जाता है विश्रम्य विश्रम विश्राम करके मृद्धा दोन कर शांत हो जाता है थक जाता है

विश्रम करता है शयन करपनी विरोधी होता है व्यापारजनित तो दुख है वो जब हट जाता है व्यापार जनित दुख अपनी व्यापार बंद हो गया व्यापार जनित दुख नष्ट हो गया निवारित सती स्वस्थचित स्वस्थ चित्त यहाँ अव्याकमान पलतमन पलमन व्याकता अव्याक मनो यहां

स so, अव्याकुलना संत से दीर्घ हो गया अव्याकुल मनो सो सव्याकुल मना हो करके मन में चांचल्य रहे थे स्वस्थ हो गया सयादो विषय जाहिर मनम सुखम अनुभवे थे विशेष सुख अनुभव करता है सयादी तो पहले शांत तो थक गया था जाकर से थकन कर लेट गया और थकापट दूर होता है थोड़े थोड़े दुखापन व्यापार जनिब इंद्र के व्यापार से

मन के व्यापार से इंद्रियों के व्यापार से भी थक जाता है कभी बोलने पर देखो अधिक बोले तो थक जाता है जिनका आदत है बहुत बोलना तो बोले बिना नहीं चलता है किंतु तो कोई बात सही करे अनुभव करेगा यदि बहुत नहीं बोले के शांत रहता है कभी थोड़ा तो बोल दिया तो थक जाता है कुछ व्यर्थ वार्तालाप हुआ तो थकावट लगता है जैसे बात के लिए सब प्रकार

खाने में अधिक खाया जाता है तो थक जाता है सब विषय में इसे थक जाते हैं ये शरीर इंद्रिय मन के व्यापार होता है वो व्यापार से ही जागृत काले में स्वप्न काले में थक जाते हैं वो थकावट दूर करने के लिए अवस्था में जाते हैं। वो विषय भोग के बिना आनंद स्वरूप में रहते हैं जो व्यापार दुख है वो पहले निवृत्त हो जाता है लेट जाने पर फिर सही आदि सुख अनुभव करता है वो विषय सुख होता निद्रा नहीं हुई

व्याकुल मानोभूत सयादू विषय जायमान सुखम अनुभव करता साक्षात्कार करता है ये वैसे निद्रा के पहले तीन श्लोक मुझको बताते है विषय सुखम से तो की दृशन

आकांक्षायान तद स्वरूपम दर्शेन परसुखे सुख निमज्जन निमित्त तद अनुभव समन दर्शे थे कैसा है आकांक्षा पर उसका स्वरूप देखाते हुए पर सुख में निमजन निमित्त विशेष सुख का जो अनुभव है उस अनुभव में भी सम होता है इस सम होने का कारण फिर परसुख में निमग्न हो जाता है विशेष अनुभव में भी मन में व्यापार है उसमें भी शांत होता है

फिर परसुखा में सुसूची डूब जाता है निमग्न हो जाता है परसुखा में श्रम दिखाते है अनुभव में भी समय है विषय सुख अनुभव में जितने भी विषय हो और सब विषय प्राप्त करे विषय अनुभव करता सकता है सुस्वती को नहीं जा करके निद्रा कर जाए बना विषय अनुभव करता रहे कर सकता है कर सकता है, अच्छा। है निद्रा नहीं सो करके दो तीन चार दिन सब विषय प्राप्त हो कर लेगा एक दिन भी करना मुश्किल है चौबीस घंटा दो तीन चार दिन क्या है

जितने विषय चाहे सब विषय प्राप्त हो कितने दिन निद्रा क्यों नजेगा आत्मा आत्मा स्वान प्रतिबिंबती अनुभू ना त्रिपुट्या शांति

नाभिमुख अभिमुख धीवृतो स्वानंद प्रतिबिंबती जब दुख रहता है विभिन्न प्रकार संबंध होता है जागृत में उसकी निवृत्ति के लिए कोमल से संपादन करके जब लेट जाता है उसकी बुद्धि अंतर्मुख हो जाती है आत्मा के अभिमुख क्योंकि आगे निद्रा होगी निद्रा आने के पहले देखो कभी निद्रा आती तो उसके पहले

जागृत अवस्था धीरे धीरे विस्मरण हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है कि असंधि अवस्था है जागृत अवस्था भूल जाता है फिर निध आ जाती है जब जागृत अवस्था बहुत चिंतन करता रहता है निध नहीं आती है नीचाने का समय होता है तो सब भूल जाता है शांत हो जाता है ये अंतर्मुख हो गई अपना अभिमुख धीर जो अंतर्मुख हो गई उसमें स्वानंद प्रतिबिंब होती है में स्वानंद अपना स्वरूपभूत आनंद का प्रतिबिंब होता है

जिस प्रकार घट ज्ञान हम कहते घटाकार वृत्ति होती अंत वृत्ति उसमें चिद रूप का अपने स्वरूप का प्रतिबिंब होता है ज्ञान तो ब्रह्म ही है ही ज्ञान है उसका प्रतिबिंब घटाकार वृत्ति में होने से घटाकार वृत्ति से चैतन्य के अभिव्यक्ति हुई वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को घट ज्ञान कहते हैं अथवा चैतन्य के प्रतिबीदा विशिष्ट वृत्ति को घट ज्ञान कहते हैं नित्य ज्ञान तो नित्य है

और जो घट ज्ञान पट ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये सब अनिश है ब्रह्म का जो ज्ञान अज्ञान का अनिवर्तक वो भी अनिच है ब्रह्माकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ब्रह्म ज्ञान कहा जाएगा गौण प्रयोग ही वृत्तो ज्ञानत्चारा गौण प्रयोग है ज्ञान शुद्ध ब्रह्म ही है वृत्त में जिस प्रकार ज्ञानत्व तो प्रयोग किया जाता है गौण प्रयोग घट ज्ञान पट ज्ञान तभी घटाकार वृत्ति उत्पत्ति होती है नाश होता है तो घट ज्ञान की उत्पत्ति नाश है

उपाधिवृत्ति के उत्पत्ति नाश से ज्ञान में उत्पत्ति नाश से व्यवहार होता है इसी प्रकार सुख भी आनंद विज्ञान आनंदम ब्रह्म आत्मा ज्ञान रूपे आनंद रूपे ज्ञान आनंद स्वरूप आनंद का प्रतिब होता है आत्मा अभिमुखिवृत्ति में आनंद का प्रतिम्ब हुआ आनंद के प्रतिम्ब अंतकोण होने पर उसको भी हम सुख कहते हैं वस्तु तो स्वरूप हो तो आनंद है नित्य उसका थोड़ा प्रतिबंध दिखता है अंतकोण शांत हो गया

थोड़ी जलक कंपन है शांत हो जाए उसमें आकाश चंद्र का प्रतिमा दिखता है ठीक है अंत गण में वासना चांचल्य बहुत है शांति है थक करे व्यापारी काम थोड़ी देर शांत हो जाने पर स्वान प्रतिबिंबती उसको विशेष को कहते अनुभव एनम अत्री जिसे विशेष अनुभव करता है मृदि जन्य सुख बहुत तो अनुभव करता है जितने मृदि जन्य सुख अनुभव करने पर भी उसमें थक जाता है

अनुभव अन, अनुभव एनम विषय सुख को अनुभव करके अत्रुटिया शांति में आप अनुभव करने वाला है विषय है सुख उस अनुभव त्रिपुटी है अनुभव अनुभव करने वाला अनुभव मानव विषय सुख अनुचित त्रिपुटी है त्रयाम पुटान समाह त्रिपुटी तीन प्रकार है इसे शांति थक जाता है त्रिपुटिया शांति समह प्राप्त करता है

म को प्राप्त करने आगे सुसूची में जाना चाहेगा ठीक है नागत विषय संपादना दिना दुख अनुभ जो विषय अभी प्राप्त नहीं अनागत है सुख प्राप्ति के लिए विषय संपादन करता है चाहता है ये विषय मिल जाए तो सुख मिलेगा वो विषय मिले सुख मिलेगा विषय संपादन आदि करता है सुख के लिए उसके तरह श्रम प्राप्त करता है श्रम होता है संपादना दिना दुख अनुभव करता है पर

दुख होने पर दुख के निवृत्ति के लिए मृद में सो जाता है जो लेटा रहता है बुद्धि बुद्धिमुखा होती अंतर्मुख हो जाती है, बाहर मुखा होती है तो पश्चात स्वरूप होता आनंद हो, प्रतिबिंबती बुद्धिवृत्ति में स्वरूप होता आनंद ही प्रतिबिंब होता है स्वाभिमुखे दर्पण मुख में अपने सामने दर्पण रहेगा तो दर्पण का प्रतिबिंब होगा

जैसे दर्पण मुख प्रतिम्ब होता है ऐसे बुद्धिवृत्ति में आनंद का प्रतिम्ब होता है ऐसा ही विषय आनंद उसको विषय आनंद का आ गया वस्तु तो अपने स्वरूप होता आनंद का ही प्रतिब आरोप करते विषय से मिला विषय के कारण क्या है विषय की इच्छा है ईदम में शायद मुझे मिल जाए मिल गया तो बच्चा जैसे खिलौना प्राप्त करने से बड़ा खुश हो जाता है भूखा रोता है भूखे में रोता है बच्चा माता क्या करते उसको डाले कुछ खिलौना डाली जाए

और तुरंत तो सोचा कुछ मिल गया ले करके थोड़ा कहाता है देखा कुछ है। है ना मिल गया इसी प्रकार जीव थोड़ी कुछ मिल गया बड़ा खुश हो, हो जाता है फिर उस समय क्या अंत कर शांत तो हो गया अस्वरूप आनंद का प्रतिम्ब हो गया मानता है की इससे मुझे सुख मिला ये वस्तु से सुख मिला आरोप करता है जैसे बताया था कुत्ता जैसे अपने खून चुसते हुए

सचता हड्डी से मिल रहा है रक्त रुख, इसी प्रकार अपने स्वरूप आनंद का प्रतिब है अभी भी आरोप करता है विषय से मिला विषय से क्या हुआ चित्त स्वस्थ हो गया व्याकुल था चांचल्य था विषय प्राप्त होने थोड़ी शांत हो गया जैसे बच्चा थोड़ा शांत हो जाता है रोना बंद कर देता है फिर पीछे रोता है ठीक इसी प्रकार यहाँ स्वरूप आनंद प्रतिबंब होता है उसका नाम विषय आनंद विषय आनंद नहीं आनंद तो होता है केवल विषय प्राप्त होने पर

अंत चांचल चांचल्य व्याकुलता दूर होने से स्वस्थ होने से कथिम हो जाता है ये जो अत्र प्राप्त करता है इसी समय भी अनुभव करके भी श्रम प्राप्त करता है अत्र बेलायाम इसी समय में ए नंका तो विषयानंद अनुभव तो करता है अनुभूय अनुभवित्री अनुभव अनुभव अनुभवित्री अनुभव करने वाला अनुभव ज्ञान अनुभव का विषय

तीन दक्षण या त्रिकुटी ऐसी प्राप्त को करता है जिसे अनुभव करने पर शांत थकता है थक जाएगा कोई भी विषय हो जितने विषय प्राप्त करे विषय सुख अनुभव लगातार नहीं कर सकता थक जाता है शांत हो जाता है उसकी रक्षा करने के लिए उसमें शांति के लिए तो सुसूति में दौड़ना पड़ता है तो।

तथ किंत त्र

तत्समस्या तमशनुक् जीव धावे परात्मे तेनक्यो ब्रह्मानंद स्वयं भवे

तत्रत्यो तत्म से अपन उच्च अर्थम विषय अनुभव से भी विषय सुखस अनुभव करने पर भी श्रम होता है पूरा सुल अनुभ एनम अत्रम विषय आनंद अनुभव करके भी श्रम को प्राप्त करता है और स्वम की निवृत्ति के लिए जीव परात्मने आत्म

परमात्मा ही शरण है फिर दौड़ता है परमात्मा से सुसूचित हो जाता है तब छोड़ करके परमात्मा ने घावे तेन ऐक्यम प्राप्त सुसूच में परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त करके त्रत ब्रह्मानंद स्वयं भवे थे उसमें ब्रह्मानंद ही स्वयं हो जाता है तस्य त्रम तत्म त्या त्रिपुटी दर्शन जनित से श्रम से त्रिपुटी के कारण

श्रम होता है त्रिपुरी दर्शन से जो उत्पन्न होता है श्रम अपन उत्तर अपन उदाय निवृत्ति के लिए सै जीव पर आनंद रूप से ब्रह्म धारे शीघ्र दौड़ता है परमात्मा आनंद रूप ब्रह्म है विज्ञान आनंद ब्रह्म है, है। तेन तो का दौड़ता है गाच तेना ब्रमण्यम प्राप्त ऐक्यम का ताला एक रूप तक प्राप्त करके फिर स्वयं ब्रह्मानंद हो जाता है छात्र गोप निश्चित

तदा संपती है सौम्य तदा सुस्रवस्था में सता ब्रम्माशा संपन्न एक हो जाता है ब्रह्मे के साथ एक हो जाता है केवल इतने अज्ञान रहता है इसलिए फिर जगना होता है और जो ज्ञानी है कभी बोले मुख्य प्राप्त करता है अज्ञान नहीं रहा ब्रह्म के साथ एक हो जाता है ये एक हो जाने से ब्रह्मानंद रूप स्वयं हो जाता है सुश्रुति अवस्था में ये सूते है

थे थे जाता हो जाता हो जाता तो। जीवो स्वयं तक तब त्यपोजता है त्रव तस्याुत ब्रह्मता है सैं जीव ब्रह्मस्वरूप

अस् उपादी संस्थते आनंदे सुस्रतौ सृत आनंद ये संस्कृत आनंद का प्रतिपादन किया गया शकुनियादाता श्रुति विद्य शकुन शकुनिपक्षी आदि बहु दृष्टानते श्रुति में कहे गह इह

दृष्टता है शकुन से न कुमस् महानृप महाब्राह्मण महाब्राह्मण इे सनंदेशुती

सुतीरिता ईरिता ये दृष्टान्त सुत्यानंद में श्रुति सुत्य में कही गई केतन दृष्टान्त शकुनि शेन कुमार महान रूप महाब्राह्मण चेतन वही कांचे शकुनि प्रथम श्यन कुमार महान रूप महाब्राह्मण शकुनि पक्षी शेन के बड़े पक्षी

तुम्हारा बच्चा है महासम्राट महानृप और तो महाब्राह्मण ज्ञानी ये पांच कहे गये शकुनिया पंचभी दृष्टान पांचो दृष्टान्तों के द्वारा सुख तो आनंद उपादन है में आनंद का उपादन प्रतिपादन किया गया तब तक सुखम नास्ती थे मत में निराकृतम कोई कहते सुश्रुति में सुख नहीं है ये मत निराकरण हो जाता है सुश्रुति में सुख है ऐसे

श्रुति में कहा गया। काम तो। त्रावे छांदी उपनिषद श्रुति शकुनी दृष्टान्त से यथा शकुनी, शकुनी सूत्रेण प्रबद्ध दिशा दिशा पतित्वा अन्न तनम्वा

बंधनमेंदोपाश्रयते खु सौम्य तनमो दिश दिशा पतितनम लाणमेवपाश्रयतेंधनमि सौम्य मन श्रुति मे दिष्टा श्रुतिवाक्य दृष्टान और दृष्टाति्युति संक्षेप दर्शय श्लोक दिन ये छांद्योक्रुति

उसका असर दिखाते दो श्लोक में श्रुति में का दृष्टान बांधा पक्षीर्णा पकड़ने वाले पक्षी पकड़ने वाले बांधते हैं बांधने पर वो क्या है शकुन दिशम दिशम पति उड़ करके इधर उधर जाने के लिए उड़ते हैं जितने पक्षी बांधेंगे सब उड़ना चाहेंगे इधर उधर जाने के लिए अन्यत्र आयतन तो माल अन्यत्र आश्रय प्राप्त नहीं करके

जैसे कोई पक्षी बांध करके चल रहा है पैर में बांध दिया और हाथ में पकड़ा है तो पक्षी उड़ने के लिए धीरे धीरे जाने पर कहा जाएगा जगह कहीं है फिर अंत में आकर उसके कांध में बैठेगा और कहा थक जाएगा ऐसे उड़ना चाहेगा बहुत तो ही दूर उधर जाने के लिए जा सकता है बंधा हुआ तो बंधा हुआ है तो क्या है फिर बाद में सिर के ऊपर कांधे पर बैठेगा पहले तो भागना चाहता है अन्यत्र आयतन न आयतन आश्रय प्राप्त नहीं करके बंधन में भी उपास रहे थे बंधन स्थान में भी आश्रित होता है

तब नहीं ंग पक्षी है कहीं करते हैं बंधन में उपास रहते समय ये दृष्टांत हो गया इसी प्रकार है सौम्य तन मानो दिशम दिश्वा मन भी इस प्रकार भागता है जैसे पक्षी इधर उधर भागने का कारण क्या है कहीं आयतन छोड़ के चली जाए यहाँ से सुख प्राप्त करेगा मन भी भागता है दिशा दिशा है। से उधर से चिंतन करता है

इधर उधर जा जा करके थक जाता है आयतन प्राप्त नहीं करके जितने विषय मन चिंतन करके सब विषय प्राप्त कर ले तो भी थक जाता है जो महाराज जैसा महाठा जी सब विषय उनके पास है होने पर भी थकते हैं नहीं थक जाते नहीं। मन इस प्रकार भागता है इधर उधर सोचता है उधर प्राप्त करने, वो प्राप्त हो जाए तो सुखी हो जाएंगे इसको प्राप्त करे उसको प्राप्त करे बहुत संकल्प ऐसे करते करते थक जाता है

मनो दिशा दिशा पत्तित्व जैसे पक्षी इस प्रकार मन भी अन्यत्र आयतन का मन छोड़ कर आ जाता है प्राण में उपास में ही आश्रित होता है प्राण में उपास रहते प्राण बंधन ही समय मन मन का सा मनोपाधि के जीव मनोपाधि के प्राण बंधन में ब्रह्म में ही आकर के आश्रित होता है जैसे वो बंधन स्थान में

पक्षी का बंधन स्थान ही मनुष्य है, है। इसी प्रकार मनोपाधि के जीव आकर के प्राण ब्रह्म में ही रहता है और ब्रह्म ही बंधन स्थान है उसमें आकर के सुचुचित अवस्था में ब्रह्म में स्थिर हो जाता है तभी तो शांति मिलती है दृष्टान्त दृष्टांतिक प्रतिपादन प्रांदी वाक्य का अर्थ दिखाते हैं दो श्लोकों की द्वारा

शकु सूत्रबद्ध सनुद्ध दीक्षु व्याप्त विश्रम दीक्षु व्याप्त अलब्ध्वा बंधन स्थनम्वां हस्तंभासूत्रब दीक्षो व्याप्रम्वा

अलब्ध बंधन स्थान शकुनि पक्षी सूत्र गया, दीक्षु व्यापृत विभिन्न दिशा में व्यापार करते तो उड़ते उड़ते विश्रम अलब्ध शांति विश्राम स्थान प्राप्त नहीं करके

बंधन स्थान बंधन का जो स्थान हस्त हो अथा स्तंभादि को कोई हाथ में बांधा है अथा कोई खंभा में बांध लिया स्तंभ के ऊपर फिर उड़ते उड़ते फिर स्तंभ के ऊपर बैठेगा बैठे गया हस्त स्तंभि में असित होता है हस्ता हस्तादो क्वचित आधार सूत्र न बद्ध हस्त स्तंभाधि में आधार सूत्र से बधा गया सब कोई पक्षी आहरादि ग्रहण दीक्षु बड़े लंबा बांधते तो पक्षी खाने के लिए इधर उधर दौड़ते दौड़ते

आहराधि ग्रहण कभी से पहले छूट जाने के लिए प्रयत्न कर दी अब पालते हुए रखते तो भी लंबा रखे तो इधर उधर कुछ खाने के लिए हैं कोई दौड़ते विभिन्न प्रकार बाहर जाने के लिए प्रयत्न करते हुए आचार्य दिशा व्यापार करके तरह विश्रम अलब्धवा विश्रम आधार विश्रमे तो अस्मिन विश्रम आधार तो अलब्धा प्राप्त नहीं करके

बंधन स्थान बंधन का स्थान हस्त हो स्तंभ हो उसमें तो भी आश्रित तो होना पड़ता है जैसा आश्रय ये, ये दृष्टान्त हुआ आगे दास टंड करो पाती मान तद्व

धर्मा धर्मा दर्म धर्मा धर्मा फलापाई स्वप्ने जागृति च्रांत स्वप्ने जागृति च्रांत क्षीणे कर्मणि लीयते क्षीण कर्मि ली जीव धर्मा धर्मा फलापये स्वने जागृति च्रांतवा

जीव से उपाधि जीव उपाधि जीव की उपाधि मन है उसी प्रकार धर्मा धर्म धर्म फला सप्ने जाती जो भ्रांतवा पुण्य पाप का फल धर्म का फल है सुख धर्म का फल दुख है जागृत काल में स्वप्न काल में जागृत में जो सुख मिलता है पुण्य का फल है पूर्व क्या पुण्य अभी जो प्रार्ध रूप से है उसका फल है दुख मिलता है तो पाप का फल जैसे जागृत है स्वप्न में भी

सुख दुख होता है वो तो कर्म का फल है धर्म धर्म फल प्राप्ति के लिए स्वप्न जागृति से भ्रांतवा स्वप्न में भ्रमण करता है जागृत काल में भ्रमण करता है फल प्राप्त करने के सुख दुख होता है क्षीण कर्मण स्वप्न प्रद कर्म जागृत प्रद कर्म अगर होते हैं वो तो कर्म क्षीण होने पर फिर लीन हो जाता मन लियते मन अपने कारण में अज्ञान में लीन हो जाता है और मन जब लीन हो गया

तो मनोपाधि के जीव भी उपाधि तो रहे ब्रह्म के साथ एक हो जाता है तथा तो जीव उपाधि मनो की जीव की उपाधि मन पुण्य पुण्य फल हो पुण्य का फल सुख है अपुण्य पाप का फल दुख है सुख दुख और अनुभव आये अनुभव करने के लिए स्वप्न जागर जागृत अवस्था हो दो होता है सपन अवस्था जागृत अवस्था दोनों में पुण्य पाप फल वो करता है तत् तत्र धान

विभिन्न स्थान में विषय में भ्रमण करता है भोग प्रदे कर्मणि नि छीन भोग देने वाले कर्म ही कर्म समाप्त हो जाने पर सोपाद कह मन मन ओपी मन लीन हो जाता है उसका उपादान अज्ञाने सोपादान अज्ञाने बिलीयते तय चौ तद उपहित जीव परमात्मा भगवती उपाधि लीन होने पर

मन उपाधि जित जीव उपरित जीव भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है तो